तक ना तो बैल बचेंगे ना तो गाय बचेगी सिर्फ गौशाला के माध्यम से कहीं से गाय हमने छुड़ा ली कुछ लाख गौशाला में रख दिया वहाँ पे गौशाला क्या क्या होता है फिर वहाँ पे जनसंख्या बढ़ती जा रही है गायों की उनका केयर टेकर ठीक से हो नहीं पा रहा है फिर वहाँ पर न मेडिसिन न दवाइयाँ सारी सुविधाएँ नहीं मिल पाती हैं तो इसलिए गौशाला जो है ठीक है मतलब कि आज के समाज में वहाँ कुछ भी नहीं हो पा रहा वहाँ चलो गौशाला एक मतलब ये है कि भाई चलो एक उनको ये मिल जाता है एक रहने की जगह मिल जाती है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है जब तक गौशालाओं के साथ काम करते हुए गायों के साथ काम करते हुए आपका अनुभव क्या रहा है देखिए गौशाला और गायों के साथ काम करते हुए मेरा जो अपना अनुभव है कि जहाँ पे गौशाला है और लोगों को जहाँ गौशाला पहली बात तो उसको सुनियोजित सुव्यवस्थित बनाया नहीं जाता है कुछ लोग ऐसे रख लेते हैं भाई ठीक है हम गौशाला चला रहे हैं लेकिन जो गौशाला से जोड़ने का कार्य लोगों को वो नहीं हो पाता है जो आसपास पास के गाँव हैं या जो लोग आ, मतलब उधर गुजर से गुजरते हैं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है वहाँ पे कि जो उससे आकर्षित होकर के लोग आकर के उस गौशाला को देखें भाई आपने गाय पाली इसे क्या लाभ है क्या हानि है क्या फ़ायदे हैं उनसे गौमूत्र है, जैसे सारी जो मेडिसिन बना सकते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स सारे हों और जैसे ही कोई व्यक्ति गौशाला में आता है और वो गायों का जो है कि खान पान सब कुछ जो है देखे और उसको ये लगे कि नहीं यार यार इन्होंने अच्छा कर रखा है और इनका तो अच्छा कार्यक्रम है ये हम घर में भी कर सकते हैं हम यार उपला तो घर में बना सकते हैं हम तो गौमूत्र अर्क घर में भी ले सकते हैं तो उससे क्या हुआ कि फिर मोटिवेशन जाएगा अब गौशाला बना लिया आपने और ना तो आपके यहाँ अच्छी खाद बन रही है ना तो आपके यहाँ गौ गैस प्लांट है मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो देख करके आदमी को लेकिन नहीं यार हमें अडाप्ट होना चाहिए बस आया गाय देखा घोड़ पड़ा अगर कुछ है दान दिया कुछ खिलाया और चला गया बस तीसरी इतनी हो जाती है कि हम यार गौशाला में गए थे यार वहाँ तो गाय उन्होंने रखी है बस इतना सा मतलब हो पाता है उससे ज़्यादा कुछ सीखने के लिए या उससे ज़्यादा कुछ अनुभव की मतलब वो उसके प्रति प्रेरित हो ऐसा कुछ लगता नहीं है और कई बार तो गायों की हालत ऐसी होती है कि देख करके मन भी दुखी होता है कि अरे यार इन्होंने तो ऐसे बांध के इनको मार रखा है मतलब इनको खाना भी ठीक नहीं दे रहे हैं ये यार तो धर्म के बजाय घूमने की जगह घूमने की जगह नहीं।, नहीं है और ये जो है ना बांध करके इन्होंने जो रखा हुआ है जो गायों प्राकृतिक जीवन है उससे भी छेड़छाड़ उससे भी उससे भी छेड़छाड़ हो रहा है दूसरा क्या है कि जो मतलब अगर आप गायों को रखें अगर उनको पूरा भोजन नहीं देते तो हड्डी दिखती है तो उससे क्या होता है कि गलत इम्प्रेशन जाता है मतलब एक गलत इम्प्रेशन जाता है कि यार यहाँ तो इनका शोषण हो रहा है आपको यहाँ पे आकर आपको क्या ऐसा मन में कुछ ऐसी बातें आई क्या मिला आपको देखिए हमारा जो आने का उद्देश्य था पहला तो हम जो आए थे उस सब्जी के लिए आए थे मतलब सब्जी की खेती की जानकारी के लिए लेकिन वो थोड़ा पीरियड से हो गया बहुत कम समय में उन्होंने दोपहर के बाद लिया और वो थोड़े समय में मतलब लपेट उतना दिया। लपेट दिया दूसरा जैसे है कि देखिए मन में तो बहुत सुने लागत कृषि पद्धति जो हमने सुनी और जो देख रहे हैं कुछ लोगों ने चित्र भी लगाए हैं तो उससे ये चीज़ लगता है कि हम ये खेती कर सकते हैं आत्मविश्वास बढ़ा है, है। हमें खेती कर सकते हैं अपने घरों में कर सकते हैं और अपने संसाधन से कर सकते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब आदमी कुछ देखता है उसके साथ प्रैक्टिकल एक ज़रूरी है हम जैसे कोई भी जैसे जैसे एक सत्र होता है ना कि आधा सत्र हमने थ्योरी में निकाला आधा सत्र प्रैक्टिकल में निकालते अब जब इतना पहले पता था लोगों की नहीं यहाँ पे ये यह प्रोग्राम होने वाला है यहाँ पे सुन लागत खेती का कार्यक्रम चलेगा तो यहाँ पर कुछ हम जो है जैसे कीट कीटों की पहचान के लिए कुछ हिल्लियाँ कुछ जगह जहाँ से ले कर आना चाहिए कुछ जैसे हमारे बीज हैं वो पहले से लेके आना चाहिए हर जगहों से जैसे किसी ने कहा कि भाई मिलेट क्या होते हैं उन बीजों को दिखा करके भाई ये देखो कहुनी कहीं लिप्त हो रही है कहीं से कोई धान लिप्त हो रहा है तो वो सारा संग्रह करके पहले से लाना चाहिए और दूसरा क्या है कि जैसे यहाँ पे बनाने की विधि कुछ हमें गोबर गौमूत्र ये सारी चीज़ें होती और करके देखते हैं ना उसका शकल कैसी होती है हमारे पास पाँच दिन का टाइम था इसमें हर दवाई तैयार हो जाती तो उससे क्या होता कि हमारा एक प्रैक्टिकल भी साथ के साथ मतलब देख करके हम जैसे घर बनाएंगे हमें एक आशंका बनी रहेगी शायद हमारा उतना ना सड़ा है या उतना ही सड़ा है क्योंकि कई बार होता है ना भाई अड़तालीस घंटे सर्दियों का टाइम है कम सड़ा फिर हम उसको अनुमान नहीं लगा सकते नहीं। तो अब यहाँ पे क्या था पालक जी के सानिध्य में कि हाँ ये अच्छा हो गया है हमें एक सोरिटी हो जाती है कि भाई ये अच्छा हो गया है तो हम उसकी शक्ल देख करके उसका रंग देख करके उसके पत्तों का सड़ान दे करके थोड़ा हमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है भाई अभी इसको हम छिड़ के लायक बना रखें हैं क्योंकि बिना देखे हुए फिर योगा ना कि यार यार ये तो अभी यार कुछ इसमें कमी तो नहीं रह गई मन में शंकाएँ ज़्यादा होंगी तो उससे पर्याप्त वो नहीं मिलेगा हमें आपको कहां संपर्क किया जा सकता है और क्या मोबाइल नंबर कौन सी जगह पे आपको संपर्क किया जा सकता है संपर्क करने अभी रहने का स्थान तो मेरा नरेला दिल्ली 40 है और मोबाइल नंबर है नाइन धन्यवाद धन्यवाद जी मनीष जी आप अपना परिचय दें और मोबाइल नंबर संपर्क सूत्र बताएं। मेरा नाम मनीष भारती है मैं फरीदाबाद हरियाणा में रहता हूँ मेरा मोबाइल नंबर है नाइन अच्छा आपको इस वर्ग में आके क्या मिला अब मेरा एक सपना है कि ग्राम ग्राम स्वावलम्बन ग्राम स्तर पर लोगों को स्वावलंबन स्व कैसे किया जाए इसके लिए योजनाएं मेरे मन में आ रही है कृषि प्रथम उसके बाद है गो सेवा और गो सेवा से आधारित गो आधारित उद्योग इससे हम गाँव को रोज़गार दे सकते हैं बहुत अच्छा है आप कृषि से जुड़ेंगे या गायों से जुड़ेंगी मैं तो पहले गाय से जुडूंगा क्योंकि खेत कम है मेरे पास और उसके बाद खेती से भी जुडूंगा आप किसी को कुछ सुझाव देना चाहेंगे या लोगों को आयोजकों को कुछ कहना चाहेंगे नहीं आयोजकों को मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कहना चाहता धन्यवाद आप इस आ, जो कैम्प है इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में मैं यही कहना कि आज इस सारे की बहुत ही आवश्यकता है आदमी बीमार है फसल बीमार है वातावरण बीमार है जलवायु जल, जल बीमार है पृथ्वी बीमार है इस सारे को अगर शुद्ध करना तो हमें इस रासायनिक खेती और दवाइयों के उपयोग से बचना ही होगा और उसके लिए क्या दो मिनट बैठिए और उसके लिए हमारे पै ये जो प्रातिक प्राकृतिक आध्यात्मिक खेती है सबसे बढ़िया विकल्प है क्या आप इसको जाकर ट्राई करेंगे अपने यहाँ कोशिश करेंगे पक्का कोशिश करेंगे हम तो तलाश में थे कहीं से कुछ मिले अच्छा। आपको कैसे संपर्क किया जा सकता है कहाँ पर संपर्क किया जा सकता है? मेरा नाम साधुराम है पिताजी का नाम श्रीअतर सिंह है गाँव बैलोलपुर है डाखाना टिकरौल है जिला सहारनपुर है प्रदेश उत्तर प्रदेश है मोबाइल नंबर छियानवे चौंतीस तिहत्तर है जिससे मैं आप करेंगे उपलब्ध रहूँगा आप जो आयोजक हैं यहाँ के जो कैंप के आयोजक हैं इस कार्यशाला के उनको कुछ सुझाव देना चाहेंगे मतलब सुझाव कुछ की और इसमें ऐड किया जाए या ये आ, चीज़ ठीक नहीं लगी ये चीज़ बढ़िया लगी हूँ अच्छा देखो सुझाव की तो बात यह है सुझाव तो लोग दे ही रहे और सुझाव मेरा मानना ये है कि इस खेती का और देसी गायें एक दूसरे के पूरक हैं एक दूसरे के बिना दूसरे का होना असंभव है इसलिए देसी गायें को तो हमें वापस लाना ही पड़ेगा और उसके बिना ये खेती संभव नहीं है रही जैसे भस्मासुर की बात चली कि ट्रैक्टर की जरूरत नहीं बाद में बताया तो ट्रैक्टर भस्मासुर भी आ गया जुताई के लिए बड़ी खेती है तो भस्मासुर चाहिए गाय है जी उसकी भी आवश्यकता है अब बड़ा प्रश्न जो मेरे सामने जो मुझे दिखाई दे वो ये है बात यहाँ आई भी इतनी गायें वहाँ हैं दस हजार गायें वहाँ अगर वहाँ गायें हैं तो ये प्रयोग वहाँ क्यों नहीं किया जा रहा किसान तो वहाँ भी हैं और गायों के लिए आज हमारा समाज जो है वो महंगाई इतनी है दू अर्थी शब्दों में सोचना शुरू कर दिया इसने गायें तो हमें चाहिए लेकिन गाय में हमें दूध भी चाहिए और ये गुण भी चाहिए तो हाँ में है हाँ किसान सभी के किसान के क्या यार किसान पर क्यों थपो हाँ, मतलब सभी के दिमाग में आप आप सर्विस कर रहे तो स, आपके भी दिमाग में है आप मतलब बिजनेस तो कर रहे हैं आपके बास बास बास हाँ हाँ तो उसके पीछे अर्थ है अर्थ है और अर्थ के बिना धर्म की स्थापना भी नहीं होती इसलिए अर्थ भी जरूरी है बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू जब ये एक दूसरे के पूरक हो गया गायें होगी तो गाय हमें ऐसी चाहिए जो दूध भी ज्यादा दे दूध की पूर्ति भी हो और दूध का क्षेत्र ऐसा है इसमें हिंदुस्तान में बहुत सी संभावनाएं हैं जितना दूध उत्पादन हो रहा उसमें 30% असल है 70% नकली है अगर नकली को भगाना तो दूध का उत्पादन बढ़ाना ही पड़ेगा 70% संभावना तो वही होगी जो नकली है और दूसरी संभावना यह है जिन लोगों को नहीं मिल पा रहा उनको भी मिले उन तक पहुँचे और संभावना है उन तक भी दूध पहुँचे वो और संभावना है इसके और निर्माण भी हैं, दूध के और उत्पाद भी हैं। नकली से बचेंगे तो बीमारियों से भी बचेंगे। आपका किसानों से दूध खरीदे हाँ और फिर जो लोगों को डायरेक्ट हाँ ये जो फसल है इस फसल में भी मार्केटिंग चेन होनी ही चाहिए कुछ लोग कर रहे हैं तो उनके सामने यही समस्या है की हम ले जाए कहाँ हमन रेट तो उतना मिल रहा है ऐसे खपाएँ कहाँ खपे तो यहीं वो लेकिन उन्हें उचित रेट नहीं मिल पाता खपनी तो यहीं है और इसके लिए हम सबसे पहले प्रयोग अपने पे ही करें कि हम अपने आप तो स्वस्थ हों जब अपने आप स्वस्थ होंगे तो दूसरे के बारे में सोचेंगे तो पहले अपना भला करो फिर दूसरों का भी भला करो तो प्रोग्राम तो अच्छा है और दूसरे जो प्रोग्राम आए बीच में के गोबर उत्पादन है वो जो आपने गैस बताई वो भी है हो ही रहा पहले से भी हो रहा अब भी हो रहा व्यवसाय व्यावसायिक रूप से हम कर सकें व्यावसायिक रूप से नहीं कर सकते तो हम अपनी आवश्यकता तो पूरी कर ही सकें अपनी मोटरसाइकिल चला सकें उससे अपनी गाड़ी चला सकें उसी से अपना चूल्हा चला सकें और उसके अलावा दूसरा अगर फसल की मार्केटिंग बढ़िया होगी जैसे गन्ने की फसल है और गन्ने में गुड़ जब सबसे अच्छी चीज़ है अगर उसका किसानों को रेट मिलेगा तो कोल्लू भी चलेंगे और गन्ना भी बनाएगा और उसके जो वेस्टेज है जब मील उस वेस्टेज से बिजली पैदा कर सके तो ऐसा संसाधन गांव में हम पैदा करके गांव में ही अपनी बिजली चला सके दूसरा हमारे जो कूड़ा करकट बहुत है पेड़ हैं उनकी डाल वगैरह काट कर जो हम इस्तेमाल करें वो सारे को इकट्ठा करके भी बिजली का उत्पादन करा जा सके जिससे गाँव का काम गाँव से ही चल सके लेकिन सारे के लिए तो आदमी को सीखना ही पड़ेगा और खुद अपने आप करना पड़ेगा सुपरवाइजर बनने की जरूरत नहीं मुझे ऐसा लगे जितने ज़्यादा आ रहे ज्यादा सुपरवाइजर ज़्यादा हैं है। तो पहले तो ये करना ही पड़ेगा पालेकर जी ने भी पहले करा खुद तब दूसरों को बता रहे हैं तो इसलिए दूसरों को बताओगे तो अपने आप तो सीखना और करना ही पड़ेगा दूसरा विश्वास जब करेगा ठीक है धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद से आपको आपका अपना पहले परिचय मैं बिजनौर का रहने वाला हूँ मूल रूप से मैं बुलंदशहर का रहने वाला था मेरा नाम अमन सिरोई है और मैं दो साल पहले बिजनौर में शिफ्ट हो गया अब मैं बिजनौर में मुझाई खेती मुझाई। करता हूँ मेरा मोबाइल नंबर छियानवे सत्ताईस बत्तीस अड़तालीस अट्ठावन कैंप के बारे में क्या सीखा और क्या ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं है मैं इस कैंप के बारे में ये सीखा कि ये किसान की एक आवश्यकता है और किसान को ये करने की ज़रूरत है और किसान करेगा मैं खुद स्वयं करूँगा इसे जाके लेकिन इस इसे किसान कर लेगा इसका सिक्के का दूसरा पहलू है मार्केटिंग वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि मैं अपने आप से ये सोचता हूँ कि किसान जितनी मेहनत करता है फसल उगा लेगा इस तरीके से भी उगा लेगा क्योंकि वो पहले ऐसे रसायन पर आया फिर अब रसायन भी खत्म है रसायन का खेल दुकान बंद होने वाली है घने दिन ये दुकान नहीं चलेगी तो अब आ जाएगा लेकिन इसका मूल सोचने का उद्देश्य है कि अब ये मार्केटिंग में लगा जाए प्रोडक्ट तो हम पैदा कर लेंगे मार्केटिंग लेकिन हाँ मार्किटिंग के लिए हम लोग क्या करें ऐसी स्कीम बनावे, इसके लिए तैयार होने की ज़रूरत है आपके कुछ सुझाव या ऐसा कुछ जिसमें कि आप चाहते हैं कि ये कार्यशाला में ये चीज़ थी थोड़ा सा इसमें अगर ए ऐड कर दिया जाता तो अच्छा रहता या ये चीज़ है इसकी जी जगह पर कुछ और होता तो अच्छा रहता उत्पादन में तो ये सही है उत्पादन लेने के लिए तो इससे कोई उत्तम चीज़ नहीं है सिर्फ यही है कि इसके साथ साथ मार्केटिंग को जोड़ा जाए किस तरीके से जोड़ा जाए उसमें सब भैया के सुझाव जो बढ़िया लगें जो हम लोग हैं शहर के करीब हैं शहर के लोगों से संपर्क करें बीच वाला जो है उस वर्ग को हटा दें जो बिचौलिया वर्ग है सीधा सीधा उपभोक्ता से जुड़ें किसानों उपभोक्ता से डायरेक्ट डायरेक्ट जुड़ा है, है। इससे बढ़िया कोई कड़ी नहीं है इसमें ठीक धन्यवाद जी संजीव निश्रका गांव पड़ता है मेरा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में और मैं लगभग पाँच साल से प्राकृतिक तरीके से खेती करता हूँ मोबाइल नंबर बानवे मेरा मोबाइल नंबर है और ये आगे आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है इसका समय की मांग है दूसरा मैं मतलब एक अपना विचार या वो ये रखना चाहूँगा कि जिस तरह गवर्नमेंट की पॉलिसीयां चल रही हैं कि ऐसा ना हो जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमाणीकरण प्रक्रिया चलती है बहुत मोटा पैसा दे के भविष्य में किसान के साथ फिर ऐसा ही आडम्बर खड़ा ना हो जाए बीच में तो उससे अच्छा है मेरी तो सलाह ये है कि किसान अपने अपने हाथ में खुद किसी भी अपने नज़दीकी शहर को ले पढ़े लिखे समाज को वहाँ दे अपना प्रोडक्ट वहीं दे अपनी मार्केट खुद अपने हाथ में ले क्योंकि आम आदमी क्या करता है अभी अभी तो कुछ नहीं कर सकता तो हम कुछ तो कर सकते हैं ना क्षमता मतलब कुछ तो कर सकते हैं तो संगठनों है। को आगे आया है तो फिर वही मामला गड़बड़ है अब एक आदमी जो शहर में रह रहा है पैसे वाला वो कहता है कि रसोई महंगी हो गई किसान कह रहा है कि हमारा माल नहीं महंगा नहीं बिक रहा सस्ता है हमारा फ्री में जा रहा है कहीं ना कहीं तो बीच में गड़बड़ है यानी कि बीच में बहुत बड़ी जो गड़बड़ हो रही है वो दूर होनी बहुत अति आवश्यक है और इतना वो दूर नहीं होगी इतने किसान का भला होने वाला है नहीं इसेटिंग हाँ, बिल्कुल ये तो बिल्कुर बिल्कुर बिल्कुर बात बात बात बहुत अच्छी बात है क्यूँकी बीच में किसान और एक बीच में बस जो भी बेचने वाला है वो वही रहे गाय पे भी आप कुछ कहना चाहेंगे नहीं गाय पे तो मैं क्या कहता हूँ गाय पे तो कितने वेद और सार सब कुछ गाय के ऊपर लिखा हुआ है मैं इस बात में जो गाय को जो स्थिति है जी और वो इसलिए ज़्यादा लंबा चलेगी नहीं।, नहीं कि आप कहीं ट्रक में जा रहा आप उसको रोक लिए बचा लिए ये बहुत चलेगा नहीं बहुत नहीं चलेगा हाँ ना, ना ना ये तो बिल्कुल चलने वाला है भी नहीं तो उससे अच्छा ये है अभी हमारे यहाँ भी एक छोटा सा कस्बा है ब्लॉक लगता है बीवी नगर वहाँ पे कम से कम देसी गाय 10-15 हैं जो मेरी नज़र में बछिया भी हैं और बहुत बहुत सुंदर सुंदर प्योर देसी गाय हैं लेकिन वो बेचारी ऐसी घूमती रहती हैं तो अब जो हम लोग प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और जिन्हें आवश्यकता है तो वहाँ से वो मतलब आम सहमति बना के बाकायदे थाने से मिले जाके क्योंकि इसमें एक धार्मिक वो भी अनुवाद पैदा हो जाता है पता नहीं ये कहाँ ले जा रहे हैं पकड़ के तो इस तरह उनके मतलब भाई हम प्राकृतिक खेती करेंगे उसका मोबाइल नंबर निन्यानवे सत्रह चौरासी बासठ तिहत्तर और, और, और हम हम यहाँ पहली बार आए हैं और अभी देख रहे हैं देख के जो अच्छा लगेगा तो करेंगे मतलब यहाँ पे क्या अच्छा लगा और क्या आपको लगता है कि ये अगर जोड़ दिया जाता तो ये और उपयोगी हो जाता नहीं जो है वही अच्छा लगा जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं बस धन्यवाद अपना नाम और परिचय मेरा नाम विनय विनय कुमार त्यागी गांव वतराड़ा जिला मेठ से ब्लॉक खरकोदा से का निवासी हूँ तिरानवे त्र, अड़सठ चौहत्तर साठ ये जो सिस्टम है आप इसके बारे में ये बहुत बढ़िया है इसको हम करेंगे इसकी कुछ कड़ी हमने स्टार्ट भी की हुई है जैसे खेती खेती मेरा अपने पसंद का सब्जेक्ट है मुझे बहुत यहाँ बढ़िया लगा और ये जो प्राकृतिक खेती है इसकी ज़रूरत है क्योंकि इसमें जो किसान की स्थिति ऐसी बन गई है ना तो उसकी कंडीशन खेती की कुछ टाइम बाद ज़मीन की रह पावेगी और जो उत्पाद निकल कर जा रहा है खुद भी खा रहा है वो इस योग खाने योग रहा ही नहीं है यदि किसान यहाँ नहीं सुधरा तो खुद नहीं बचेगा ज़मीन नहीं बचेगी और इसको हमें अपनाना पड़ेगा ये प्र, प्राकृतिक खेती बिल्कुल वही है जो ईश्वर करता है अपनी ज़मीन में तो इसके इसके उत्पाद के बाद तो इसका तो विकल्प है ही नहीं कोई सम, इस कैंप में है इस कैंप में ऐसा क्या लगा कि ये चीज़ और बढ़ाई जाए और क्या लगा कि इस इस चीज़ को थोड़ा सा कम किया जाए इसकी बदलाव कि ये चीज़ लाएगी नहीं जो ये कैंप में चल रहा है देखो जिसका जितना मुझे इसके बारे में जानकारी जो मुझे जितना लगा उतना अपने आप अप में कंप्लीट है और जैसे सा, जैसे सा आगे आने वाले टाइम में आएगा जैसे जरूरत बनेगी देखो ये बदलाव हो तो होते रहते हैं ये, ये चलता रहे और कुछ कहना चाहिए बस नाम मेरा वीर सिंह और अपना डिस्ट्रिक्ट शामली में थाना के पास में अपना गांव है मंटी असनपुर अच्छा नंबर सत्तानवे बीस तेईस नब्बे उनतालीस तो हुआ क्या था कि सबसे पहले क्योंकि गाय में तो रुचि थी अपनी तो गाय में रुचि तो गोग्राम यात्रा निकली पीछे हाँ गोग्राम मंगल यात्रा निकली तो उसमें ठाकुर धर्मपाल सिंह जी से तो परिचय पहले से आप अपने क्षेत्र के हैं विधायक रहे हैं बड़ा है तो हम गोग्राम यात्रा में गए और देसी गाय मेरी ही थी अपनी जो पूजन के लिए वहाँ गई थी अपने पास में अपने क्षेत्र में एक देसी गाय थी जिसका पूजन वहाँ हुआ थाना भवन पंचतीर्थ आश्रम में तो वहाँ से हमारे ठाकुर धर्मपाल जी का हमने प्रबोधन जब सुना उद्बोधन और उन्हें जब इस कृषि के बारे में बताया प्राकृतिक कृषि के बारे में तो रुचि बढ़ी और मैं आंशिक रूप से अपना ये काम शुरू किया अच्छा और अब ये मेरा पहला प्रशिक्षण है प्राकृतिक खेती में भी हाँ तो अब मैं इसमें थोड़ा सा अब उसके बाद में जब धर्मपाल जी ने बताया था पहले तो मैं आंशिक रूप से करता था लेकिन अच्छा। अब मैं अपना मन बना यहाँ से मैं जो है मतलब हाँ पूर्ण रूपेण करूँगा तो, आलोचनात्मक दृष्टि से देखें तो इस वर्क को क्या कहना जाएं? अच्छा अब इसमें दो चीज़ें नंबर एक जिसमें मतलब मेरी अपना अपनी बात है ये मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं नंबर एक तो मैं ये चाहता कि जो सत्र बहुत लंबे होते हैं यहाँ पर हाँ वो सत्र छोटे हो बीच में गैप हो दस मिनट का पंद्रह मिनट आधा घंटा का गैप हो जाए उसके बाद फिर हाँ तो मतलब दो ही सत्र होते हैं सुबह नौ बजे से लेकर फिर ए, दो बजे तक का बहुत लंबा सत्र हो जाता है फिर ए, फिर हमारा तीन बजे से लेकर पाँच छः बजे तक का सत्र बहुत लंबे सत्र हो जाता है लोग ऊब जाते हैं और विषय में वो मतलब थोड़ा उठ चले जाते हैं तो एक तो ये सत्र विभाजन होना चाहिए सत्यिभाजन होना चाहिए और, और चाहिए। एक ये मैं कहना चाहता हूँ कि जैसी की व्यवस्था है मैं देख रहा हूँ कि रोज से जो शाम रात्रि में आनंद मेले की जो व्यवस्था है इसमें कुछ अश्लीलता आती है जो मतलब वो संस्कृति पर उठाया गया आता है हाँ इससे पहले भी दो तीन तो, तो ये दो हाँ हाँ तो ये एक तो मतलब आनंद मेले में मतलब क्यों इसमें तीन पीढ़ी के लोग आते हैं कुछ ऐसे भी हैं जो हमसे छोटे हैं बच्चों के सामने कुछ ऐसे हमारे पिता के है। और मतलब समरसता होनी चाहिए लेकिन समरसता ये नहीं इस तरह की समरसता नहीं हाँ, हाँ। तो मैं तो यही आ, मैं ज्ञानेंद्र सिंह गांव से बुलंदशहर से हूँ मैं हाँ जी बुलंदशहर मेरा गांव है बुलंदशहर हाँ बोलिए और मोबाइल नंबर सत्तानवे मोबाइल नंबर अट्ठाईस आप इस वर्ग के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ मैं मुझे इसको देख के बड़ा अच्छा लगा आज तक हम रसायनिक खेती कर रहे थे और ये जो मैंने देखा हमें पता लगा कि बहुत साल पहले इस खेती को किया जाता था और ये साजिश वगैरह सारी पता लग गई है बहुत बढ़िया टेक्निक है ये सारी खेती वैज्ञानिक खेती ही है इसको हम ऐसे नहीं बता सकते प्रकृति ने जो जमीन पर पैदा किया है वो सब वैज्ञानिक पद्धति है और ये जो पद्धति है ये भी वैज्ञानिक ही पद्धति है आप इस वर्ग के बारे में कुछ कहेंगे इसमें क्या ऐड किया जा सकता है या किसमें हाँ, मुझे से... देखने से ऐसा लगा कि ये जो कार्यक्रम है ये अपने आप में पूर्ण है लेकिन एक और चीज़ है किसान के मतलब से कि ये मुझे उस सिक्के का एक पहलू लगा जो मिट्टी में दबा पड़ा था उसने हमने हमने पालेगढ़ जी ने इसको साफ़ करके हमें दिखाया कि ये सिक्का का पहलू है एक पहलू और है ये तो हो गया प्रोडक्शन जो हम प्राकृतिक तरीके से करते रहे हैं और दूसरा जो पहलू है वो है मार्केटिंग हैं हमारी जो समस्या हल होने जा रही है प्राकृतिक न्यून लागत शून्य लागत पर प्राकृतिक खेती ये इस सिक्के का पहलू है और दूसरा जो समस्या गंभीर समस्या है किसान के साथ जैसे रासायनिक खाद के साथ समस्या थी ये मार्केटिंग की समस्या है दूसरा पहलू जो है वो है मार्केटिंग मार्केटिंग के लिए मेरा अपना सोचना ये है कि किसान को मार्केट में जाना चाहिए लेकिन हरे किसान खुद नहीं जा पाएगा। हाँ उसके लिए इंडिविजुअल इंडिविजुअल बड़े बूढ़े बोलते हैं कि एक चना बाड़ नहीं फोड़ सकता चेन बनाने चाहिए हाँ हाँ उसे ही मैं बता रहा हूँ कि बड़े बूढ़े कहते आए हैं कि अकेला चना बाड़ नहीं फोड़ सकता इसके लिए सोसाइटीज बनानी पड़ेंगी किसानों की कंपनियाँ बनानी पड़ेंगी जिला स्तर पर या जैसे एक पैदावार लेते हैं मान लीजिए कोई आदमी पैदावार लेता है आलू की तो उनका एक अपना ग्रुप हो ग्रुप हो और वो आलू की कंपनी या सोसाइटी बना के मार्केटिंग करे मान लीजिए मसाले में कोई मसाले का कार्य करता है या अचारों का काम करता है वो सभी किसान मिलकर एक कंपनी बनाए और मार्केटिंग करें ये मेरी सोच है आपकी अपनी उपलब्धि अभी तक हाँ अभी तक मेरा क्या है कि मैंने मैं आयुर्वेद से आयुर्वेद से ग्रेजुएशन है मेरा और आ, उसके बाद आज लोग बाग यही पहलू जो ये है कि लोग बाग केमिकल दवाइयों की तरफ भागते चले गए आयुर्वेद को छोड़ते चले गए तो मेरी प्रैक्टिस बिल्कुल निल हो गई मेरे साथियों ने केमिकल दवाइयाँ इस्तेमाल शुरू कर दी मैंने आयुर्वेद में केमिकल को नहीं लाया तो मेरे पास मरीजों का आना मुश्किल हो गया उसकी वजह से मुझे अपनी रोजी चलाने के लिए खेती में आना पड़ा और जब मैं खेती में आया तो मैंने देखा कि यहाँ का किसान समस्याओं का पिटारा है उस पिटारे में एक मार्केटिंग भी है मैंने क्या किया कि हल्दी की खेती करी मैंने देखा कि एरिया में जितने लोग हल्दी बोते हैं वो कोई वैरायटी नहीं बोते मैंने सबसे पहले अपने क्षेत्र में किसानों को वैराइटियाँ दी आ, उसके बाद दूसरी आती है प्रोसेसिंग की समस्या मैंने प्रोसेसिंग का प्लांट लगाया लोगों को सिखाया कि प्रोसेसिंग कैसे की जाती है और मेरा जो तीसरा स्टेप है वो मार्केटिंग है सोसाइटी बना के मार्केटिंग करना एक मार्क लेके मार्केटिंग करना लास्ट ईयर उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे एक कोर्स भी कराया था चौधरी चरण सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग जयपुर में वो जो कोर्स था वो था लिंक फार्मर टू मार्केट किसान को कैसे मार्केट से जोड़ा जाए तो उसको देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ ये वास्तव में बहुत हाँ ये बहुत उपयोगी है तो उसमें मैंने ऐसा ही करना शुरू करा मैं बुलंदशहर और आसपास के क्षेत्र में सेमिनार करता हूँ और युवा किसानों को बताता हूँ कि वो मार्केटिंग में कैसे आएँ युवा हमारे देश का भविष्य है अगर वो शुरू करेंगे तो हमारा भविष्य बहुत ही उज्ज्वल होगा जब हम फसल पैदा करेंगे और उसमें जो लागत आएगी शून्य होगी और उसके बाद जब हम मार्केट में ले जाएंगे जैसे उदाहरण देता हूं कि किसान का उड़द 30 रुपए बिकता है और उड़द की दाल 70 रुपए में ग्राहक को मिलती है और किसान यदि 50 रुपए में उपलब्ध कराता है तो उपभोक्ता को बहुत मोटा फायदा इससे होने जा रहा है उसको शुद्ध चीज मिलेगी इसके लिए कुछ और सुझाव कैंप लगाने वालों के लिए कैंप लगाने वालों को मैं क्या सुझाव दे सकता हूं वो उस स्तर पर पहुंच गए हैं कि हम उनके सामने एक पैर की धूल के बराबर भी नहीं है उसका मुकाबला हम नहीं कर सकते ना सलाह दे सकते ना हमारे पास ऐसी सलाह ये तो हमारे लिए एक आश्चर्य है कि हमें यहां से इतनी जानकारी मिली धन्यवाद ओके धन्यवाद अशोक जी भोपाल से हैं आप अपना पूरा परिचय दीजिए मैं अशोक मीना मेरा गाँव ग्राम चांदपुर है और चाँदपुर करोड़ से पाँच किलोमीटर है मेरा पोस्ट ग्राम परवलिया है थाना गांधीनगर है ज़िला भोपाल है तहसील हजूर है यानी भोपाली है और मैं एक तो आटाफ लिविंग से जुड़ा हूँ आप मोबाइल नंबर मोबाइल नंबर मेरा है जीरो एट सिक्स जीरो टू वन फोर फाइव थ्री सिक्स थ्री दूसरा मोबाइल है जीरो नाइन फोर टू डबल फोर फाइव सिक्स थ्री डबल टू हाँ, हाँ, तो मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा हूँ में से जुड़ा हूँ इस्पोर्ट्स से जुड़ा हूँ राजनीति से जुड़ा हूँ और आध्यात्मिक प्राकृतिक खेती से जुड़ा हूँ मैं एक लक्ष्य बना के बहुत मेहनत से ये कार्य करता हूं। पहले खुद करता हूँ दूसरों को प्रेरणा देता हूँ दूसरों के लोग भी बीच में जाके मैं ये बताता हूँ कि आज हम जो कर रहे हैं वो कम से कम दूसरों को बताएं और इतना करें पहले कि जितना हम परिवार को दे सकें खिला सकें और इससे हमारा पहला प्रभाव ये पड़ रहा है कि बीमारियां तो हम पे आ ही रही हैं बीमारियों का तो हम पैसों से उन्हें कंट्रोल कर ही लेंगे लेकिन एक सबसे बड़ी बीमारी ये है कि हमारी अंडाणु और शुक्राणु की जो ताकत है जो शक्ति है वो कम हो रही है और आने वाली एक पीढ़ी और दो पीढ़ी के बाद हमें उसका उपाय कहीं नहीं मिलेगा बीमारी का उपाय तो हमें यदा कदा कहीं मिल जाता है तो पहले हमें इससे निजात पाना है कि यदि हमें है हष्ट समाज हष्ट भारत बनाना है तो पहले हमें एक शुद्ध भोजन करना आपकी अब तक की उपलब्धि कुछ हमारी ये उपलब्धि है कि एक तो हम किसी भी जो एनजीओ जी हैं या धार्मिक संगठन है उनसे जुड़े नहीं हैं हम अपने आप को पहले स्वतंत्र महसूस करते हैं क्या और क्या और दूसरे को दूसरे को ये देखते हैं कि इसका कहीं स्वार्थ तो नहीं है हमने अभी गेहूं लगाया है सोयाबीन लगाया है, है? और गेहूं बंसी लगाया है महाराष्ट्र से लेके आए थे और हमें मिला था चालीस रुपये किलो आपके चा... पास कोई दूर के अगर किसान आपसे बात करें और मांगे गेहूँ तो कैसे देंगे आप उस? दूर में किसान ढाई सौ ग्राम शुरुआत ढाई सौ ग्राम हमें आपको आज ही दे देंगे तो ये तो हमारा परिचय हो गया और बाकी अब परिचय तो बहुत सारा है इस वर्ग के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इसमें क्या ऐड होना चाहिए क्या ऑल्टर होना चाहिए हटाना क्या जो होना चाहिए इस वर्ग के लिए इसे इसको और प्रभावी बनाया जा सके इसे और प्रभावी बनाया जा सके तो ये रात को जो पालेकर जी ने ये बतलाया कि हमें एक ब्लॉक में एक मॉडल बनाया जाए ये उनकी बहुत अच्छी सोच है एक मॉडल में हम अगर दस किसान वहाँ कर सकते हैं तो उसका उसका प्रभाव पूरे ब्लॉक के पे पड़ेगा और जो उनने कहा कि एक जिले से एक हमारा एक अच्छा प्रतिनिधि हो तो अच्छा प्रतिनिधि होने के माध्यम से अगर हमारे जितने भी इंडिया में ज़िले हैं एक प्रतिनिधि उनकी एक बहुत अच्छी सोच है अगर एक प्रतिनिधि आता है तो हम भारत के इस कोने से उस कोने तक हमारा संदेश संचार में हम अनुशासित हो सकते हैं और इसको बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं समझ सकते हैं और जैसे रात को ये अभियान चला था कि हमारे जो कुछ बीज हैं वो खो गए हैं तो उन्हें पुनर्वृत्ति के लिए ये जो रात को उन्होंने संगठन के माध्यम से ये शुरुआत की है ये बहुत अच्छी है और दूसरा एक ये है कि आज हमारे कुछ किसान ऐसे हैं कि ऐसे ग्रस्त हो गए हैं जैसे अभिमन्यु सात चक्र तोड़ के अंदर चले गए थे लेकिन निकलने का कोई ऑप्शन नहीं था तो आज उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है यदि हम उन्हें जाके बताएँगे तो एक ऑप्शन मिलता है उन्हें धकेला जा रहा है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कि आप रासायनिक छोड़िए जैविक करिए तो जैविक को हमारे पालेकर गुरुजी और ख़तरनाक बता रहे हैं तो हम जैविक में भी कुछ किसान उलझ रहे हैं जा रहे हैं यदि हम एक किसान को यदि हम एक किसान को यदि प्राकृतिक जीरो बजट की खेती कराते हैं तो एक गाय माता को बचाते हैं बहुत बढ़िया साथ में हमारा ये भी पूर्ण किसानों के जैसे कुछ किसानों का कहना है कि का किसानों से एक डायरेक्ट मार्केटिंग चैन बननी चाहिए जो डायरेक्ट उपभोक्ता तक तो हाँ हाँ हाँ वो बिल्कुल बहुत अच्छा है कि हम जितने किसानों का हमारा बिलाग में एक सर्वे रहेगा एक मॉडल रहेगा उस मॉडल में हम एक स्थान ऐसा चुनेंगे एक भवन ऐसा चुनेंगे कि आप सारे बीजों को ले कर यहाँ आइए हम सभी किसान बैठे और बैठने के बाद हमारा दाल से ले कर अनाज से ले कर से ले और आटे से ले के. एक हम रेट फिक्स करें और तब उसकी मार्केट वैल्यू का हम प्रचार करें हम पेपरों में स्लिप दें रखें कि हमारी इस इस नाम से ये संस्था है और बड़े बड़े जो आज मॉल होते हैं भोपाल में बडे बड़े, -बड़े मार्केट होते हैं बड़े बड़े कॉलोनी होती है उनके उनमें ये चीज़ का प्रचार प्रसार करें तो उससे ये है कि वहाँ के लोग आएंगे और सैंपल के तौर पे हम तो ये कहें कि आप आधा किलो हमसे ये ले और खा के देखें और एक व्यक्ति अगर उस मॉल में उस मार्केट में एक व्यक्ति खाता है तो वो दस को प्रचार करेगा ऐसे ही सब्जी का हम रखें तो ये आज हम मंडियों में जाते हैं हम किन के अधीन होकर जाते हैं कि भैया हमारा व्यापारी हमारा अनाज का मूल भाव लगाएगा लेकिन इस पद्धति से हम कोई व्यापारी नहीं कोई बिचौलिया नहीं हम खुद उसके मालिक हैं और हम जो रेट तय करेंगे वो हमारे उपभोक्ता लेंगे धन्यवाद मेरा नाम विश्वास सिंह है मैं ग्राम ननियारी डाक खाना का जिला सहारनपुर से आया हूँ और मुझे। मेरा मोबाइल नंबर छियानवे दो सौ सत्तर है इस वर्ग के बारे में क्या सीखा आपने क्या क्या मैं सबसे पहले तो ऐसा हुआ था हमारे पिताजी बीमार हो गए थे मेरे हार्ट के मरीज़ थे उसके बाद में मेरी भी वाल ख़राब हो गई थी तो हम चार भाई हैं चारों भाइयों ने बैठ कर के अपनी मीटिंग ली भाई ये कारण क्या है जिसकी वजह करके हम ना कोई बीड़ी सिगरेट वगैरह कोई नहीं पीता है और इसके बाद भी वाल ख़राब होने का क्या कारण है तो हमने इस बात पर जो है बहुत विचार किया बहुत सोच विचार के बाद में हमें लगा कि शायद ये हमारी ये रासायनिक खेती जो हम कर रहे हैं इस इससे हमें नुकसान हो रहा है तो हम चारों भाइयों ने संकल्प लिया कि हम आज से इस रासायनिक खेती को ख़त्म करेंगे और इसे वैसे जैविक खेती की ओर गए हम एक साल हमें जैविक खेती की है पर उसमें हमें कोई लाभ नहीं मिला कि वो बहुत महंगी है और महंगी होने करके फिर सहज इसमें पता लगा जीवामृत जी जी फिर शुरू के साल हमने गाय गऊमूत्र से ही मतलब अपनी खेती की तो उसके रिजल्ट हमें मिले कब कब शुरू किया है? ये आज से मतलब जो है तीन साल के, के बाद तीन साल हो गए हम शुरू के साल हमने मतलब इससे की दो साल हमें फिर जीवामृत से कर रहे हैं दो साल से कर रहे हैं तीन साल से कर रहे हैं हाँ जी अब, अब क्या अनुभव है तो अब तो हम बिल्कुल संतुष्ट हैं मतलब जो है पूरे की टोटल की टोटली मतलब अपनी खेती इससे कर रहे हैं और हम है हाँ प्रॉफिट में है कोई दिक्कत नहीं है जीरो बजट का कोई खर्चा नहीं है एक हमें सबसे बड़ा प्रॉफिट ये मिला कि गौ के इसमें संपर्क में तो हम स्वा से रहे हैं इसके बारे में लेकिन हम मतलब अपरिचित थे तो हमें मतलब पता लगा कि गऊ जो है एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम देवताओं का वास कहते हैं पर वास्तव में देवताओं का वास है इसका जो मूत्र होता है यो इतना प्रभावी होता है कि यो 108 रोग को मतलब हटाने की क्षमता रखता है उसका मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ मेरी वाल का ऑपरेशन होने के बाद में हम तीन चार लड़कों के हमारे ऑपरेशन हुए थे जो मैं आज भी अंग्रेज़ी दवाई खा रहे हैं और मैंने जब से जब से मेरे वाल का ऑपरेशन हुआ था आधा तोला के करीब आधा कप के करीब गोमूसर ले रहा हूं खाली पेट डेली ले रहा हूं और मुझे इतना बढ़िया लगा मेरे कोई गाँध में दर्द वगैरह कोई रोग नहीं है मतलब ऐसा हुआ मेरा पूरा परिवार बीमार हो गया परिवार नहीं लेता था इकला लेता था और मैं केला ही तंदुरुस्त रहता था मुझे बुखार वगैरह कुछ नहीं होता था तो फिर परिवार ने देखा भी सबको बुखार वगैरह बीमारी लग जाती है लेकिन ये ठीक है तो देख हम देख मैंने उन पर बहुत मतलब पर भई तुम भी इसे करके देखो मैं कर रहा हूं जैसे तो आज हमारा पूरा परिवार ही इसका सेवन कर रहा है और हम बीमारियों से काफ़ी बीमारियों से बच गए हमारा पैसा जो इन कमाते थे, थे वो सब डॉक्टरों के चला जाता था आज वो सब हमारे पास है हम सब भाई तंदुरुस्त हैं कोई दिक्कत नहीं है किसी किस्म में और हम अभी एक किस्म का वहाँ हमें अनुसंधान केंद्र भी बना रखा है जिससे हम मतलब आपको नई चीज की खोज भी कर रहे हैं और इस और भी इसका कैंसर के बारे में भी हमारा मतलब जो है खोज जारी है तो उसमें दो हमारे केस ऐसे चल रहे हैं जिन पर हम इसका प्रयोग कर रहे हैं एक आदमी जो था वो बिल्कुल ही गले का कैंसर था उसका बोल बंद हो गया था उसका खाना बंद हो गया था तो उसमें हम ऐसा करते हैं एक तो हम यह हल्दी होती है कच्ची हल्दी इसका पाउडर देते हैं एक गौमूत्र देते हैं एक तिरपला देते हैं और एक एक गमले लेकर के इसमें गेहूं बो दे देते हैं उसे गेहूं का ग्वारा कहते हैं उसमें मतलब जो है जब गेहूं तीन इंच का हो जाता है तो उसमें से कुछ गेहूं के पौधे उखाड़ करके उनका पानी निकाल लेते हैं आधा कप के करीब रगड़ करके लेकिन उसका टाइम ज़्यादा नहीं होना चाहिए वो ताज़ा का ताज़ा ही लेना चाहिए तो इसके लेने से हमें उस मरीज़ को दिया और मरीज़ को देने के बाद में वो बीस पच्चीस दिन लेने के बाद में आज वो मरीज़ खाना भी खाने लग गया और बोलने भी लग गया है एक ब्रस्ट कैंसर का मरीज था वो भी आज नौ बाय नौ है मतलब बिल्कुल ठीक है तो हम मतलब इसी खोज में लगे हैं कि देखो अगर हमारा स्वास्थ्य होगा तो हम मतलब कृषि भी कर सकेंगे अगर हमारा स्वास्थ्य नहीं होगा तो हम कृषि भी नहीं कर सकेंगे तो हम सबसे पहले प्राथमिकता अपने स्वास्थ्य को दे रहे हैं उसके बाद में हम कृषि को दे रहे हैं हम जीरो बजट के उससे करने के बाद में मतलब जो हम बिल्कुल ही मतलब जहर मुक्त खेती भी मिलेगी और उसी से हमारा स्वास्थ्य मिलेगा।, मिलेगा तो मैं तो हर मतलब किसान से यही निवेदन करता हूँ कि सबसे पहले अपने इन अंग्रेजी दवाइयों वगैरह को छोड़ करके गौमूत्र का सेवन करें और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखे और उसके बाद में अपनी खेती में जुट जाए और किसानों को आगे ले जाने में उन्हें मतलब तरक्की करने में मदद मतलब करें। तो मेरा मतलब ऐसा ही अपना अनुभव है और मैं इस काम में लगा हुआ हूँ अगर आलोचना की दृष्टि से आप एक दो शब्द बोलना चाहेंगे तो इस कैंप के बारे में आलोचनात्मक दृष्टि से क्या कहेंगे क्या बदलाव लानी चाहिए क्या ऐड करना चाहिए मेरा इसमें एक ख्याल है जैसे कहते हैं मतलब किसानों से अनुरोध भी है कि जो किसान इसे मतलब एक हव्वा समझ रहे हैं कि हम इसे कैसे कर पाएंगे इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि गौमूत्र इकट्ठा करने में परेशानी होती है किसान को लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई गौ मतलब देसी गाय लाएगा तो उससे गौमूत्र इकट्ठा करने में कुछ नहीं होता है सुबह गाय जब उठती है तो सबसे पहले अपना मतलब मूत्र निकालती है तो उसमें पाँच बजे उठो पाँच बजे उठना पड़ेगा और गौमूत्र का होम ले लेंगे एक टाइम का गौमूत्र हमारा ऐसा है जिसको हम पीने के काम में भी ले जाएंगे और हमारे खेती के लिए पर्याप्त हो जाएगा तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एक किसान को हर किसान को एक गाय पालना बहुत ज़रूरी है और एक गाय जो है हमारी जो है वो दस से लेकर पंद्रह एकड़ तक की खेती को मतलब जो है कंट्रोल कर सकती है हाँ जी एक गाय ये तो तीस एकड़ बोलते हैं मेरा नाम मोनू उपाध्याय है मैं अलीगढ़ ज़िले से इजलास टाउन से हूँ और मेरा फ़ोन नंबर सेवन फाइव ज़ीरो ज़ीरो नाइन ज़ीरो ज़ीरो नाइन ज़ीरो नाइन मनु जी जो आप जिनको आप सुन रहे हैं ये इक्कीस साल के हैं हाँ मैं इक्कीस साल का हूँ और मैंने राजीव भाई को सुना था सबसे पहले मैंने और मेरे फ्रेंड ने राजीव भाई को सुनने के बाद सिर्फ ही दीक्षित राजीव भाई दीक्षित राजी जी को हम राजीव भाई दीक्षित जी को सुनने के बाद समझ में आया कि लाइफ में सिर्फ पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है कुछ करना पड़ेगा कुछ चेंज करने पड़ेंगे उसके लिए क्या किया जाए तो सबसे पहले हम दोनों ने एक साथ में सोनी डिसूजा की वीडियो देखी थी उनका एग्रीकल्चर फॉर्म था अपना तो वो रिसर्च कर रहे थे तरह तरह की खेतियों पे। तो उनकी वीडियो में एक उन्होंने कहा था कि सुभाष पालेकर ज़ीरो बजट खेती इज़ मोर सस्टेफुल सस्टेनेबल हाँ तो एंड लो कॉस्टली तो फिर उसके बाद जब सुहास पारेकर जी का नाम मिला हमें तो हमने वो गूगल बाबा पे डाला गूगल बाबा से हमें सब कुछ पता चल गया अभी आप क्या करते हैं अभी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और चार एकड़ पे खेती कर रहा हूँ हाँ चार एकड़ पे खेती कर रहा हूँ इसी तरीके से एक्सपीरियंस ये है कि मेरे आसपास के जहाँ भी मैंने चावल लगाया था धान लगाया था मेरे धानों पे कोई रोग नहीं आया हाँ एक कीट आया था तितली आई थी जिसके लिए नीमास्त्र की स्प्रे करानी पड़ी मुझे दो बार नीमास्त्र बनाना आ गया हाँ नीमास्त्र बनाना आ गया हमें और उसकी दो बार स्प्रे करानी पड़ी हमें और बाली पे है इस टाइम और अच्छा है यूथ को कोई मैसेज देना चाहेंगे यूद्ध को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि अगर हम सब लोग मिलके सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा सब लोगों से कि एक बार भाई राजीव दीक्षित जी को जरूर सुना मैं क्या कहूँगा आप अपने आप समझ जाओगे कि युद्ध को करना क्या है ओके किशोरी लाली योगी पतंजलि योग शिक्षक ग्राम पोस्ट रक्शा डिस्ट्रिक्ट झांसी झांसी मतलब। उत्तर प्रदेश जी जी नाइन फाइव थ्री टू फोर टू एट सेवन टू वन आप इस वर्ग के बारे में क्या कहना चाहेंगे कौन सा ये अभी मैं इस वर्ग से पहली बार जुड़ा हूं लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा है हमें रोगमुक्त रहना है तो साथ में भोजन भी हमारा विषमुक्त होना चाहिए और विषमुक्त भोजन होगा तो संसार अच्छा हो जा अच्छा होगा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम लोग हर बात से बचेंगे जिस प्रकार से हम लोग योग से अपने आप को शुद्धिकरण करते हैं लेकिन फिर भी अगर खान पान अच्छा नहीं है तो योग भी उसमें कुछ कर नहीं पाएगा इसलिए हमें विश्वमुक्त भोजन की भी जरूरत है आहार, आहार जो हमारा अच्छा होगा विश्वमुक्त जो भोजन मिलेगा हमको खेतों से मिलेगा उससे हमारा बहुत पैसा बचेगा हम भी बचेंगे डॉक्टरों से बचेंगे तो स्वस्थ होंगे आगे आने वाले जो हमारे काम हैं सुचारू रूप से बहुत अच्छी तरह से हो जाएंगे आप इसके बारे में कुछ चाहेंगे कि इसमें क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए अभी अभी जैसे हम लोग अपने विषय से जुड़े हुए हैं गांव-गांव में हम लोगों को योग सिखाते हैं योग के माध्यम से स्वस्थ रहने की बातें बताते हैं साथ में अब यहां आए हैं जो हमने अभी पाँच दिन की ट्रेनिंग ली है मानवर जय पालेकर जी से तो ये हमें गाँव गाँव में किसानों को भी इस बारे में जानकारी देंगे कि आप इस प्रकार से चलें ऐसी पद्धतियों से चलें ताकि आपका पैसा जो अभी व्यर्थ में खाद में बीज में खाद में और ये यूरिया डी में जा रहा है तो आपका ये नहीं जाएगा और आपका स्वास्थ्य भी बचेगा और दूसरों को भी लाभ इसके उससे मिलेंगे ये हमारा अभी सुझाव अच्छा आप खेती करेंगे या कैसे खेती अभी हम खरीदेंगे अच्छा। अभी हमारे पास खेती नहीं है लेकिन विचार बनाया है कि एक आध खेती तो हम जरूर लेंगे और इसको प्रैक्टिकल ही करेंगे बिल्कुल तो करेंगे जी जी ओके मैं हरिशंकर सिंह ग्राम थाना विकास खंड एवं तहसील पिंडरा जनपद वाराणसी का रहने वाला किसान हूँ बाईस साल से खेती कर रहा हूँ नाइनटीन 451232 और आ, 1990 तक मुंबई में था इंटर फेल हूँ और अभी बाईस साल से खेती कर रहा हूँ पाँच साल से ऑर्गेनिक कर रहा था बाईस साल से बाईस साल से खेती कर रहा हूँ पाँच साल से ऑर्गेनिक कर रहा था और चार साल से पतंजलि योगपीठ में योग शिक्षक भी हूँ तो अभी पालीकर साहब के बारे में जब भी पता चला फ़ोन द्वारा उनसे बातचीत हुआ यहाँ पे मैं शिविर में आया आ, बंद करेंगे यहाँ पे मैं जब शिविर में आया तो पाँच दिन का है हमने शिविर अटेंड किया तो इससे हमको काफ़ी कुछ और भी पॉजिटिव जानकारियाँ ऑर्गेनिक तो कर ही रहे थे तो ये पता चला कि वर्मी कंपोस्ट को बिल्कुल ही नहीं करना है और नेचुरल किस तरह से जो प्रकृति से हमको मिल रहा है उसी से हमको मतलब इसमें उसी से हम कर सकते हैं तो मेरे को जैसे साथ में हम और भी किसानों को ले आया और बनारस में जाके अब तो हम ये करेंगे कि पहले तो जो इनकी हमने सीडी मंगाई है उसकी कम से कम 50 कॉपी मैं अपने यहाँ जाके बनवाऊंगा और जब भी मैं अभी गुजरात जो ग्लोबल एग्री समिट हुआ था तो उसमें काफ़ी किसानों से मुलाकात हुई बातचीत हुई तो उनको पोस्ट करूँगा बी के जो साइंटिस्ट हैं हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो साइंटिस्ट हैं मतलब जो मुझे भली बात जानते हैं उनको कन्विन्स करने का प्रयास उनको सी तो दूँगा ही और फिर उसके बाद मैं उनके रिएक्शन लूँगा कि भाई वो मतलब क्या कर रहे हैं कैसे क्या कर रहे हैं आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि किसानों के लिए एक ऑनलाइन डायरेक्टरी बने जहाँ से जैसे मान लीजिए देश के विदेश के किसी कोना से कोई सामान खरीदना चाहता है और किसान उसको बेचना चाहता है तो बेच सके और वो वहाँ से खरीद सकें अगर ऐसा हो जाता है तो ये तो बहुत बड़ी बात है यदि ऐसा होता है तो ये तो बहुत अच्छी बहुत बड़ी बात है मतलब जैसे मैं फेसबुक पे भी हूँ तो मैंने एक बार उस पर लिखा था कि बहुत सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं लेकिन कोई किसान का नहीं आता तो उसमें भी मुझे बड़ी अच्छी पहल मिली कि आर ए शुभरान शुक्ला जो लखीमपुर खीरी के किसान हैं जो कि रैनवैक्सी में 25,000 रुपए की नौकरी छोड़ के और पिछले तीन साल से गन्ने की बहुत अच्छी खेती कर रहा है तो उसको तो मैं ज़रूर ए सीडी भेजूंगा ताकि वो भी विषमुक्त नेचुरल खेती की तरफ अग्रसर हो और मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब नौजवानों को देख के और मुझे लगा कि मेरी संख्या बढ़ रही है मैं और लोगों को ये बता सकता हूँ आपका भी रेफरेंस दे सकता हूँ कि देखिए साहब ये पढ़े लिखे नौजवान भी हैं जो कि मतलब खेती में आ रहे हैं और नहीं तो वरना मुझे तो लोग कह देते थे कि भाई तुम तो इंटर फेल हो मतलब हो सकता है इसीलिए चार भाइयों में तुम यहाँ चले आए इत्यादि इत्यादि तो आप लोगों से भी मुझे बहुत, स्वार स्वार। बहुत बहुत बड़ा बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है और कुछ कहना चाहेंगे नहीं बस इतना ही और क्या कहना ठाकुर धर्मपाल सिंह बैठ के ठाकुर धर्मपाल सिंह जी भारतीय किसान संघ के मेरठ प्रांत के प्रमुख हैं आप इनका इनका परिचय। ठाकुर धर्मपाल सिंह भारतीय किसान संघ के मेरठ प्रांत के अध्यक्ष गांव थाना भवन जिला शामली छियानवे सत्ताईस सैंतीस तिरसठ तिरसठ आपका इस वर्ग के बारे में क्या अनुभव लग रहा है ऐसे तो आपने कई वर्ग आयोजित किए होंगे तो क्या अनुभव लग रहा है किसानों का रुझान और इसकी जो परिणाम निकल रहे हैं उसके इस वर्ग से लग रहा है जैसे सूर्य निकलने से पहले लालिमा दिखाई देती है तो वो लालिमा दिखाई देने लगी लगता है भविष्य में सूर्य निकलने वाला है कुछ ही समय के बाद ऐसा अनुभव लग रहा है किसानों के और जो अनुभव आते हैं जो बात आते हैं तो उसमें वर्ग के बारे में वो उनका सुझाव क्या होता है क्या जोड़ना चाहते हैं क्या घटाना चाहते हैं किसानों के जो सुझाव आ रहे हैं उन सुझावों से लगता है किसानों में जागरूकता बढ़ी है अब केवल शांत पड़े तालाब में एक कंकर फेंक कर, एक लहर पैदा करने वाली बात थी लेकिन वो लहर ना बन एक बहुत बड़ी तूफान के तूफान के रूप में खड़ा होती दिखाई दे रही तो किसान सुझाव देने की स्थिति में नहीं बल्कि उसे देख रहा हो क्या रहा सुझाव शांत चित से दिया जाए अभी शांत चित नहीं वो एक एक उत्साहित किसान लग रहा और उस उत्साह में जैसे भी व्यवस्था बन रही उसी हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा आ, आगे आने वाले समय में क्या भारतीय किसान संघ के माध्यम से आपके माध्यम से क्या ऐसी एक्टिविटीज होंगी जिससे किसानों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाभ मिले देखिए भारतीय किसान संघ दो बिंदुओं पर काम करता है कृषि नीति और कृषि तकनीकी कृषि नीति का विषय वो है जो सरकार से संबंधित है आंदोलन से संबंधित है धरने प्रदर्शन से संबंधित है रैलियों से संबंधित है क्योंकि कृषि नीति भी किसान के विरोध में है उसमें भी किसान को इसमें किसान को जागरूक करना और कृषि तकनीकी विज्ञान से या तकनीकी के साथ वैज्ञानिकों के आधार पर संबंधित है तकनीकी के रूप में भी शोषण हो रहा किसान का और नीति के आधार पर भी शोषण हो रहा तो भारतीय किसान संघ तकनीकी स्तर पर भी और नीति स्तर पे भी दोनों पे किसान को जागरूक करने का प्रयास कर रहा और दोनों ही अलग अलग विषय अलग अलग लोगों के द्वारा क्योंकि किसान भी है जो रुचि खेती में रखे तो वो रैलियों में रुचि नहीं रख रहा जो रैलियों में जा रहा आंदोलन में जा रहा उसकी रुचि कृषि में नहीं है खेती नहीं करता तो दोनों की रुचि के अनुकूल हमें कार्यक्रम कार्यक्रम देने पड़ेंगे और वो उससे ही पूरे समग्र जो ग्राम विकास की एक परिकल्पना है तो उसमें केवल एकांगी नहीं वो सर्व समाज को जोड़ के कृषि के साथ जहर मुक्त अन्न भी हो और शिक्षा भी हो स्वास्थ्य भी हो सारा कुछ कृषि से मिलेगा और आज हम जो देख रहे हैं पूरी दुनिया के चार बड़े व्यापार जो तेल का व्यापार है खाद बीज दवाइयों का व्यापार है और आदमियों की दवाइयों का व्यापार है उनका सीधा संबंध कृषि के साथ है और वो चारों व्यापारी इस किसान का पूरे देश का शोषण कर रहे अगर उन व्यापारियों से हमें देश को बचाना है तो स्वावलंबी किसान के लिए ये आध्यात्मिक जीरो बजट कृषि इससे अच्छा कोई उपाय नहीं हो सकता कृषि के दो पहलू हैं एक खेती और दूसरा है गौपालन आप इन दोनों को किस दृष्टि से देखते हैं देखिए सबसे पहले तो गौपालन का हम केवल आज तक क्या करते आए गाय को केवल आध्यात्मिक दृष्टि से वैतरणी पार करने वाली पूजा करने वाली एक वो बना दिया अध्यात्म जब समाज अध्यात्म हो तो आध्यात्मिकता की कोई वैल्यू है और जब अर्थ के आधार पर समाज की रचना हो रही तो गाय का मूल्यांकन हम आर्थिक आधार पर करना पड़ेगा हम आध्यात्मिक बातें गाय के बारे में करनी बंद करके उसके जो अर्थ के गुण हैं अर्थ के गुण हैं जो पूरे पर्यावरण को शुद्ध करने की जो व्यवस्था है उसका जो विज्ञान है उस गाय की उस मूल्यांकन को हमें प्रस्तुत करना पड़ेगा जिससे जो हमारे ग्रंथों में लिख रहा था गाय के पेट में संवमर्ण सोना है उस संवमण सोनने की जगह हम टनों सोनने का मूल्यांकन गाय के साथ करें ऐसा हमारे पास एक विज्ञान है और उसमें हम उसकी मूल्यांकन कर सकते हैं तो उसी तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा तो गाय को ही मूल में रख कर हमें पूरी कृषि की अर्थव्यवस्था पूरे देश का स्वास्थ्य पूरे देश का पर्यावरण उन सबको मूल में गाय है और गाय को हमारे ग्रंथों में जो माँ लिखा है, वो उसके पीछे यही कारण है भाई ये पूरी सृष्टि को पूरी सृष्टि के साथ जुड़ी हुई है बहुत से ग्रंथों में गाय के सींग पे धरती टिकरी उसका मूल कारण यही है क्योंकि पूरी सृष्टि की रचना के मूल में ही गाय है गाय के बारे में लोग अब ऐसा कहते हैं कि जो लोग किसान हैं जो गाय पालते हैं क्या ना हो जैसे बायोगैस प्लांट लगा के कृषि से उसको जोड़ दें तो उनकी कृषि लागत कम हो इस बारे में आप कुछ कैसे उन किसानों में ऐसा अगर आस, क्या सोचते हैं आप देखिए जो ऊर्जा का सवाल है ये जो ऊर्जा से संबंधित आपने प्रश्न किया भारत में ग्रामीण क्षेत्र में इतनी ऊर्जा है जिस ऊर्जा के माध्यम से हम एक बूंद तेल की हम आयात करने की आवश्यकता नहीं है एक ग्राम कोयला खरीदने की जड़ाने की जरूरत नहीं है एक यूनिट बिजली किसी डैम से डैम से लेने की आवश्यकता नहीं है भारत के अंदर प्राकृतिक जो सौ ऊर्जा के स्रोत हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में हैं चार ऊर्जाएं ऐसी हैं जो भारत में बिना किसी लागत के हम पूरी दुनिया को ऊर्जा सप्लाई कर सकते हैं पहली ऊर्जा जल ऊर्जा है भारत में जल ऊर्जा में इतनी बिजली उत्पन्न हो सके हम बड़े डैम न लगा के छोटे छोटे नहरों के ऊपर अगर लगा दें व्यवस्था कर दें छोटे हाइड्रोलिक्स लगा के हाँ दूसरे कचरा ऊर्जा यूपी के अंदर उत्तर पूरे उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा अब जितने सुगर मिल हैं उन सुगर मिलों में जितनी बिजली उत्पन्न हो वो केवल कचरे से हो और जो 30 मेगावाट से 40 मेगावाट तक की बिजली बनाने की कैपेसिटी है और एक छोटे से बिजली घर में जहां 60-70 गांव जुड़ते हों मात्र 8 मेगावाट बिजली का लोड है यानी कि एक शुगर मिल कई सौ गांवों को बिजली सप्लाई कर सकता है और वो मात्र कचरे से बन गई अगर यही प्लांट हम छोटे बनावें और छोटे एक गांव के लिए एक प्लांट यानी कि दस किसानों के लिए एक प्लांट किसान के पास इतना कचरा है उस कचरे के आधार पर अपनी बिजली की पूर्ति कर सकें सप्लाई उधर सरकार कह रही सत्रह रुपये यूनिट का खर्चा बिजली का आ रहा सरकार पे और 4 रुपए यूनिट किसान को दे रही तो 13 रुपए यूनिट का जो घाटा ले रही सरकार उस घाटे से बचा जा सके और कहीं खर्च किया उसे कोई और खर्च किया जा सके दूसरे बैल की ऊर्जा इतनी भारत में बैलों से हम टेक्निकल रूप से इतना हम वो कर सकें अगर दो बैल से ही क्योंकि हमने एक प्रयोग करके देखा आई दिल्ली वालों के साथ मिलकर हमने एक ऐसा यंत्र निर्माण करा जो केवल दो बैल से चक्की थ्रेसर धान मशीन कुट्टी मशीन ये सब दो ही बैल चला रहे जनरेटर तक की बैल चला रहे तो उस क्षेत्र में हाँ क्योंकि भारत में जो भी ऊर्जा का स्रोत ये जो भी वो चल रहा है केवल डीजल से चलने वाले यंत्र पेट्रोल से चलने वाले यंत्र विकसित हो रहे हैं विकसित हो रहे हैं बैल से मानव से या सौर ऊर्जा से या गोबर गैस से क्योंकि इससे उन व्यापारियों को कोई लाभ नहीं होता तो वो सारा का सारा तंत्र ऐसा लगता है किसी विदेशी व्यापारियों के कब्जे में भारत है शोध की दिशा ही गलत है आज जो कृषि के क्षेत्र में शोध चल रहे वो केवल शोध चल रहे जो किसान के बिल्कुल विरोधी हैं इसमें और क्या सुझाव और क्या कुछ किया जा सकता है जैसे कन्वेंशनल जो सोर्स ऑफ पावर है उस इसके अलावा जो बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है मैं चाहता हूं कि भारत सरकार आज कृषि के क्षेत्र में जितने भी अनुसंधान कार्य कर रही है केवल उनके मूल में कृषि से सरकार को कितना लाभ हो यानी कि आर्थिक जीडीपी कृषि से जो जुड़ रही किसान से हम कितना खींच सकें वो आर्थिक जीडीपी का एक मानक रख दिया किसान कितना स्वावलंबी हो वो सोचनी है अगर सरकार किसान को स्वावलंबी होने की दिशा में कोई अनुसंधान करे तो वो बहुत अच्छा कदम होगा बहुत बहुत धन्यवाद पता मेरा नाम सुरेंद्र सिंह पिताजी का नाम सरदार मिल्खा सिंह गांव गलौर डाखाना गलौर तहसीलदार रदौर जिला यमुनानगर हरियाणा मोबाइल है मेरा जीरो अस्सी पाँच सौ तेती 913 नौ इस वर्ग के बारे में कैंप कैंप के बारे में क्या तो क्या कुछ सीखा, क्या कुछ सीखा ये तो कैंप में तो हमने बहुत कुछ सीखा है कैंप में ये जो सैनिक खेती हम कर रहे थे उससे बिल्कुल ये अलग प्रकार का है और इसमें जो है आ, जो मेन बात है कि हम जो है गऊ के गोबर और प्रशाब से सारी अपनी खेती कर सकते हैं और हम अपनी जरूरत हाँ जी और बाहर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं और हम जो अपना ज़मीन को भी बचा सकते हैं और जो इसमें से उत्पादन लेंगे उससे जो हमारा अनाज है वो बहुत अपना प्रोटीन युक्त होगा और बढ़िया होगा और जो खाने वाले हैं वो तंदुरुस्त होंगे ये हमने सीखा है तो। कुछ और जोड़ने की बात किसानों के बारे में सुझाव किसानों के बारे में सुझाव है कि जो जो हमने यहाँ सीखा है इसको ये ना समझे कि हमने कैंप अटेंड कर लिया और अब हम जो है परिपूर्ण हो गए हैं ये जितने भी किसान हैं यहाँ ये आगे भी जो है इसी तरह जो है इंटरेस्ट लेते रहें और जो कुछ किया है इसको घर जाके करें और जो कमी है उसको फिर दूसरे किसानों के साथ शेयर करें और लगातार जो है इसको जो है करते रहें फिलहाल और आगे जाके जो है कम से कम अपने गांव में सबसे निदीक इकाई अपना गांव है वहां जो है किसानों को जो है जो हम यहां से सीखा वो पहले अपने आप करें और फिर दूसरे किसानों को जो है वो दिखाएं और उनको जोड़ने की कोशिश करें और कुछ कहना चाहेंगे कुलदीप सिंह सन्नावसरी दरियाव सिंह तहसील व जिला पानीपत गाँव दीवाना मोबाइल नंबर रोशन सोलह पैंतालीस जीरो जीरो, जीरो बजट खेती के, के जीवाणु बेस तो कर रहा था लेकिन गऊ के साथ नहीं जुड़ा था इस कैंप के बाद में गऊ के साथ जुड़ूंगा और गौ अब वैसे हम रखते हैं लेकिन उसका उपयोग करना नहीं आता हमारे को कैम्प उसका उपयोग करना सीखा है और जिस हिसाब से ये हुआ है हम इसकी कैलकुलेशन लगाते हैं तो हमारे को बहुत बचत होती है इससे और अच्छी फसल भी होगी हमारी ज़मीन भी शुद्ध रहेगी अच्छा स्वास्थ्य भी मिलेगा और मैं इसको चाहूँगा भाई अपना गांव में आसपास के गांव में अपने प्रदेश में इसको पूरा फैलाऊं और उसके लिए काम करूँ और कुछ कहना चाहिए धन्यवाद